श्रीमद्भागवतमहापुराण अष्ट स्कंध अथकाध्याय देवासुर संग्राम की समाप्ति सप्ति श्रीशुकुवाच अथोसुरा प्रत्योपलते तथ पुंसपरयानुकंपया जघ्नुर्भशम शक्र समीरण तारण जैरभिंगता श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित परम पुरुष भगवान के हयुत की कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया पहले इंद्र वायु आदि देवगण रणभूमि में जिन जिन दैत्यों से आहत हुए थे उन्हीं के ऊपर अब वे पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। वैरोचनाय संरब्धो भगवान्क यदा भद्रम प्रजाहा चुक्रुशु परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके वध्र उठाया तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया वज्रपाणी तमेदम तिरस्कृत पुरसत पुरस्थित मनस्विनं सुसंपन्नं विचर महामृते बली अस्त्र सुसज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्ध भूमि में बड़ी निर्भयता से डरकर विचर रहे थे उनको अपने सामने ही देखकर हाथ में बदली लिए इंद्र ने उनका तिरस्कार करके कहा नटवन मूढ़ माया भीर माय शांिगी छान नटो हर चित धनम मूर्ख जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने जादू से उनका धन ऐठ लेता है वैसे ही तू माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है तुझे पता नहीं कि हम लोग माया के स्वामी हैं वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती रुक्षंति जो मूर्ख माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं और उसको लांघकर ऊपर के लोकों में भी धाक जमाना चाहते हैं उन लुटेरे मूर्खों को मैं उनके पहले स्थान से भी नीचे पटक देता हूं सोहम धुरमा इन भद्रेना ना समझ तूने माया की बड़ी बड़ी चाले चली है देख आज मैं अपने सौ धार वाले वध्र से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ तू अपने भाई बंधुओं के साथ जो कुछ कर सकता हो करके देख ले बलिवाच संग्रामे वर्तमान काल चोरित कर्मणाम कि जयो जयो मृत्यु सर्वेशा शूर अनुक्रमात्म बलि ने कहा इंद्र जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं उन्हें जीत या हार यश या अयस अथवा मृत्यु मिलती ही है तदिदम कालरशनम जना पश्य सूर्यः न शिष्य न शोचंती तयूयम इसी से ज्ञानीजन इस जगत को काल के अधीन समझकर न तो विजय होने पर हर्ष से फूल उठते हैं और न तो अपर्ति हार अथवा मृत्यु से शोक की ही वसीभूत होते हैं तुम लोग इस तत्व से अनभिज्ञ हो न वयम मन्यमा आत्मा तत्व साधनम गिरो व साधुशोच्या गृहणी वो मर्मताड़ तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम सोचनीय हो हम तुम्हारे मर्म स्पर्शी वचन को स्वीकार ही नहीं करते फिर हमें दुख क्यों होने लगा श्री सुकवाचन इत्यामीरो नारा चय वीर मर्दन आकर्म न पूर्ण दाखे पैराहतम पुनः श्री सुखदेव जी कहते हैं वीर बलि ने इंद्र को इस प्रकार फटकारा बलि की फटकार से इंद्र को झेप गए तब तक वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि ने अपने धनुष को कान तक खींच खींच कर बहुत से बाण मारे एवं निराकृतो देविना तथ्यवादिनामृश्यंतिक्षेपम तोहत इव इवद्विपह। सत्यवादी देव शत्रु बलि ने इस प्रकार इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया तब अब तो इंद्र अंकुश से मारे हुए हाथी की तरह और भी चिढ़ गए बलि का आक्षेप पे सहन न कर सके प्राहरत प्रात अमोघम पर मदन शयानो नूमो छिन्न पक्ष युवाचल शत्रुघाती इंद्र ने बलि पर अपने अमोघ वज्र का प्रहार किया उसकी चोट से बलि पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने विमान के साथ पृथ्वी पर गिर पड़े बलि सखायतम दृष्टवा जम्भो बलिखा समाचर बलि का एक बड़ा हितैसे और घनिष्ठ मित्र जम्भासुर जंभ, था अपने मित्र के गिर जाने पर भी उनको मारने का बदला लेने के लिए वह इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ सा सिंहवाह आसाद्य गदा मुद्यम जत्रताड़क्रम गहांह पर चढ़कर वह इंद्र के पास पहुंच गया और बड़े वेग से अपनी गदा उठाकर उनके जत्रुस्थान अर्थात हसली पर प्रहार किया साथ ही उस महाबली ने ऐरावत पर भी एक गदा जमाई गदा प्रहारभ्यथित भृशम विहवलि गजुभ्याम धरणीम स्पृष्वा कसमल परम जजौ गदा की चोट से ऐरावत को बड़ी पीड़ा हुई उसने व्याकुलता से घुटने टेक दिए और फिर मूर्छित हो गया ततोरथो रथो मातली हरे शतर्भ आनीतो दीप मुत्सृज्य रथ रथ उसी समय इंद्र का सारथी मातली हजार घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आया और शक्तिशाली इंद्र एरावत को छोड़कर तुरंत रथ पर सवार हो गए तत्पूज कर्म युर्दानव सत्तम शोले न ज्वलता तम तो स्मान दानव श्रेष्ठ जंभ ने रणभूमि में मातली के इस काम की बड़ी प्रशंसा की और मुस्कुराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर चलाया से हे रुझम सुधुर्माम इंद्रो जंभस्य संक्रुद्धो वद्रे नापा चिरा मातली ने धैर्य के साथ इस असह्य पीड़ा को सह लिया तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जम्भ का सिरकार डाला जम्मत हो बलह पाक तो त्वरा तु तु देवर्षि नारद से जम्भासुर की मृत्यु का समाचार जानकर उसके भाई बंधु नमुचि बल और पाक झटपट रणभूमि में आ पहुंचे वचोभी मर्मसो तर कि धारा भी पर्वतम अपने कठोर और मर्मर्षि मर्म स्पर्शी वाणी से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और जैसे बादल पहाड़ पर मूसलाधार पानी बरसाते हैं वैसे ही उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी हरिंद हरिय बुगपस्तवा बड़े हस्त हस्तलाघों से एक साथ ही एक हजार बाढ़ चलाकर इंद्र के एक हजार घोड़ों को घायल कर दिया शताभ्या मांस निपाको रथम सवयव पृथक तके संधान मोक्षे न तद अभुतम अभुद्रणे सौ बाणों से मातली को और सौ बाणों से रथ के एक एक अंग को छेद डाला युद्ध में यह बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही बार इतने बाण उसने चढ़ाए और चलाए नमुचे पंचदश भी स्वर्णपुंख महेश आहत्यन संख्य संख्ये सतोया नवचे ने बड़े बड़े पंद्रह बाणों से जिनमें सोने के पंख लगे हुए थे इंद्र को मारा और युद्ध भूमि में वह जल से भरे बादल के समान गरजने लगा सर्वत सरकूटे नक्रम सरथ सारथिम छादया मा सुट सूर्य जैसे वर्षा काल के बादल सूर्य को ढक लेते हैं वैसे ही असुरों ने बाणों की वर्षा से इंद्र और उनके रथ तथा सारथियों को भी चारों ओर से ढक दिया अलक्ष्यंतमती चुक्र सूवगण सहानुगा अनायका शत्रु बले न निर्जिता पथा नवो लवे। इंद्र को न न देवता और और उनके अनुचर अत्यंत विफल होकर रोने चिल्लाने लगे। एक तो शत्रुओं ने उन्हें हरा दिया था और दूसरे अब उनका कोई सेनापति भी रह गया। उस समय देवताओं की ठीक वैसी ही अवस्था हो रही थी जैसे बीच समुद्र में नाव टूट जाने पर व्यापारियों की होती है तथस्तुरा विनिर्गत साजाग्री बभौदिशम पृथ्वी चरोज सा सूर्य इव परंतु थोड़ी ही देर में शत्रुओं के बनाए हुए बाणों के पिंजड़े से घोड़े रथ ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र निकल आए जैसे प्रातः काल सूर्य अपने किरणों से दिशा आकाश और पृथ्वी को चमका देते हैं वैसे ही इंद्र के तेज से सब के सब जगमगा उठे निरीक्ष प्रतनाम देव परिपुम अच्छा हंतुम भद्रम बद्र धरो वज्रधारे इंद्र ने देखा कि शत्रुओं ने रणभूमि में हमारी सेना को रौन डाला है तब उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रु को मार डालने के लिए वज्र से आक्रमण किया साते नाष्टधारेण शिवसे बल पाको ज्ञाती नाम पश्यताहारनयन भय परिचित उस आठ धार वाले पैने वज्र से उन दैत्यों के भाई बंधुओं को भी भयभीत करते हुए उन्होंने बल और पाक के सिर काट लिए न मुचे तद्वधम कामर शिषान्वित जिघ्रां सुरपदे चम परिचित अपने भाई को को मरा हुआ हुआ देख बड़ा शोक वह क्रोध के कारण आपे से बाहर होकर इंद्र को मार डालने के लिए जे जान से प्रयास करने लगा अश्म घंटा बद्धे मभूषण प्रगहयाभ्य द्रभत हतोसीति हतोजयन इंद्र सब अब तुम बच नहीं सकते। इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर वह इंद्र पर टूट पड़ा वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था सोने के आभूषणों से विभूषित था और उसमें घंटे लगे हुए थे नमुची ने क्रोध के मारे सिंह के समान गरजकर इंद्र पर वह त्रिशूल चला दिया तथा गगन तले महा कंधरे दशपति हरन परीक्षित इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उसके हजारों टुकड़े कर दिए और इसके बाद देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सिर काट लेने के लिए उसकी गर्दन पर मारा। तसे ही बद्र मारा नद्र उर्जित सुरपति नौजसे तद्भुतम परमती वृद्धेद तिरस्कृतो नमुचि सिरोधराम यद्यपि इंद्र ने बड़े भेग से वह वज्र चलाया था परंतु यशस्वी बद्र से उसके चमड़े पर खरोश तक नहीं आई वह बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिस वज्र ने महाबली वृत्तासुर का शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाला था नमूची के गले की त्वचा ने उसका तिरस्कार कर दिया तस्मा इंद्रि वज्र सहित प्रतिहतो यत किमिदम दैवजोगे न भूतम लोक विमोहनम जब वज्र नमुची का कुछ ना बिगाड़ सका तब इंद्र उससे डर गए वे सोचने लगे कि दैव योग से संसार भर को संशय में डालने वाली यह कैसी घटना हो गई ये नमे पक्षक्षेदा प्रजात्ये मद्रिक्षणाम तो पक्षेद प्रजात्य विशताम्भारे पतत्र पतताम्भुवी पहले युग में जब ये पर्वत पांखों से उड़ते थे और घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे तब प्रजा का विनाश होते देखकर इसी वज से मैंने उन पहाड़ों की पांखे काट डाली थी तपसार त्वास्त्रो तपसारमय्रोजेना विपाटिता अन्य चापे बता सर्वाश्रय रक्ष त्रष्टा की तपस्या का सार ही वृत्ता सुर के रूप में प्रकट हुआ था उसे भी मैंने इसी भद्र के द्वारा काट डाला था और और भी भी अनेकों दैत्य जो बहुत बलवान थे और किसी अस्त्र से से को भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकती थी इसी वध मैंने मृत्यु के घाट उतार दिए थे सो प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तो सुरेल पके नाहम ददा दंडम ब्रम तेजो प्रकार वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने पर भी इस तुक्ष असुर को न मार सका अतः अब मैं इसे अंगीकार नहीं कर सकता यह बना है तो क्या हुआ अब तो निकम्मा हो चुका है धरमर हिना इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे उसी समय यह आकाश मारी हुई दानो न तो सूखी वस्तु से मर सकता है न गीली से मयासम मृत्यु उपायो मघवन रिपो इसे मैं वर दे चुका हूं कि सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु न होगी इसलिए इंद्र इस शत्रु को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो निर्मा कर्ण भगवान सुसमा फेन मथा पश्य मुकम उस आकाशवाणी को सुनकर देवराज इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे सोचते सोचते उन्हें सूझ गया कि समुद्र का फेन तो सूखा भी है गीला भी न शुष्क न चार देना जहार न मुचे शि ना उसे सूखा कर सकते हैं अतः इंद्र ने उस न और नगीले फेन से नमूची का सिर काट डाला उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर पुष्पों की वर्षा और उनकी स्तुति करने लगे गंधर्म मुख्यो जगत विश्वावशो देव दुंदव्यो ने दुर्नर्तक्यो न ऋतुर्मुदा गंधर्व सिरोमणि विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगे देवताओं की दुंदुभिया बदने लगी और नर्तकियां आनंद से नाचने लगी अन्ये प्रतिद्वंद्वान वाजवग्नी वरुणादय सूदया माँ सुरस्रौ गए मृगान के शरिण यथा इसी प्रकार वायु अग्नि वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से विपक्षियों को वैसे ही मार गिराया जैसे सिंह हरिण को मार डालते हैं ब्रह्मणा प्रथितो देवान देवरती नारदो नृप वार्मा दान संचय परीक्षित इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है तब उन्होंने देवर्षि नारद को देवताओं के पास भेजा और नारद जी ने वहां जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया नारद वाच भवदीर अमृतम प्राप्तम नारायण भुजा श्रेय श्रिया समेता सर्व उपारत विग्रहात नारद जी ने कहा देवताओं भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है और लक्ष्मी जी ने भी अपने कृपा कोर से आपकी अभिवृद्धि की है इसलिए आप लोग अब लड़ाई बंद कर देर उपगरे यु सर्वे त्रिवेष्ट श्री सुखदेव जी कहते हैं देवताओं ने देवर्षि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया और फिर वे सबके सब अपने लोग स्वर्ग को चले गए उस समय देवताओं के अनुचर उनके यश का गान कर रहे थे। ये अनुचार युद्ध में बचे हुए दैत्यो ने देवर्षि नारद की सम्मति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की त्रावन वैद्यमाला विद्यम शिरोधरा उ संजीवनिया स्विद्या वहां शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया जिनके गर्दन आदि अंग कटे नहीं थे बद रहे थे बलिश्चोसा स्पृष्ट प्रत्यापन्ने स्मृति पराजिपी लोकतत्व लोकतत्विचक्षण शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही बलि की इंद्रियों में चेतना और मन में स्मरण शक्ति आ गई बलि थे कि संसार में जीवन मृत्यु, जय पराजय आदि उलटफेर होते ही रहते हैं, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ श्रीमदभागवते महाप्राहे पारम श्याम सेम अष्टम स्कंधे देवासुर्रामे एकादश्याय